संक्षिप्त महाभारत मौसल पर्व अर्जुन और व्यास जी की बातचीत वैसं जी कहते हैं राजन महान वृद्धारी तथा धर्म के ज्ञाता व्यास जी के पास जाकर मैं अर्जुन हूँ ऐसा कहते हुए धनंजय ने उनके चरणों में प्रणाम किया उन्हें आए देख महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर बोले बेटा तुम्हारा स्वागत है आओ बैठो अर्जुन का चित्त आशान था वे बारम बार सांस लेते हुए अत्यंत खिन्न हो रहे थे उनकी ऐसी दशा देखकर कर व्यास जी ने पूछा पार्थ तुम्हारे ऊपर तो रजस्वला स्त्री से समागम या ब्रम्हत्या तो नहीं की है कहीं युद्ध में परास्त तो नहीं हो गए क्यों श्रीहीन से दिखाई देते हो यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो शीघ्र बताओ अर्जुन ने कहा भगवान जिनका सुंदर विग्रह मेह के समान श्याम और नेत्र कमल दल के समान विशाल थे वे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ परम धाम को चले गए ब्राह्मणों के साप से मूसल युद्ध में विष्णु वीरों का विनाश हो गया प्रभास क्षेत्र में उनका रोमांचकारी संग्राम हुआ था जिसमें सभी वीरों का सफाया हो गया महाबली भोज विष्णु और अंधक वीर आपस में ही लड़कर मर मिटे हैं समय का उलट तो देखिए जिनकी भुजाएं परिघ के समान थी तथा जो गदा परिघ और शक्तियों की चोट सह लेने वाले थे वे ही एर का नामक घास से मारे गए उन अनंत तेजस्वी वीरों के विनाश का दुख मुझसे किसी तरह सहा नहीं जाता यद के संघार की बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया पर्वत हिलने लगे आकाश टूट पड़ा और अग्नि में शीतलता आ गई यह घटना विश्वास के योग्य नहीं है फिर भी सत्य है इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है वह इससे भी अधिक कष्टदायक है पंचनदेश निवासी आभीरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते वैष्णुवंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया वह मेरे पास धनुष था तो भी मैं उसका संधान न कर सका मेरी भुजाओं में पहले जो बल था वह अब नहीं रहा मेरा नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया मेरे सभी वाण क्षण भर में नष्ट हो गए जिनका स्वरूप अब प्रमे है जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज पीताम्बरधारी श्याम सुंदर तथा तो कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं जो परम पुरुष गोविंद अपनी अनंत प्रभा का प्रसार करते हुए मेरे रथ के आगे आगे चलते और शत्रु सेना को भस्मकीय डालते थे वे अब मुझे नहीं दिखाई देते उनका दर्शन न मिलने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है मस्तिष्क में चक्कर आता है चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया है एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती वीरवर जनार्दन के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता उनका अंतर ध्यान सुनकर मुझे दिग्भ्रम हो गया है मेरे भी कुटुंब का नाश तो हो ही चुका था मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया अब शून्य हृदय होकर इधर उधर भटक रहा हूं अतः आप कृपा करके उपदेश दें कि मेरा कल्याण कैसे होगा व्यास जी ने कहा पुरुष्रेष्ठ विष्णु और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध होकर नष्ट हुए हैं तुम उनके लिए शोक न करो उनकी ऐसी ही भवितव्यता थी यद्यपि भगवान श्रीकृष्ण उनके इस संकट को टाल सकते थे तथापि उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी श्री कृष्ण तो तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणियों की गति को पलट सकते हैं फिर यादवों पर पड़े हुए श्राप को अन्यथा करना उनके लिए कौन बड़ी बात थी जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे अर्थात सारथी का काम करते थे वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि नारायण थे वे विशाल नेत्रों वाले श्रीकृष्ण पृथ्वी का भार उतारकर अब अपने परम धाम को चले गए महाबाहो तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है मेरी समझ में अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है अब तुम्हारे पर लोग गमन का समय आया है और यही तुम लोगों के लिए श्रेयस्कर है जब उद्धव का समय आता है जब उद्भव का समय आता है तो इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि तेज और ज्ञान का विकास होता है और जब विपरीत समय उपस्थित होता है तो इन सब का नाश हो जाता है काल ही इन सबकी जड़ है संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल ही है तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है इसलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए अब तुम लोगों के उत्तम गति प्राप्त करने का समय उपस्थित है। मुझे इसी में तुम्हारा परम कल्याण जान पड़ता है वैश्व पायन जी कहते हैं जन्मेजय अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर कर अर्जुन उनकी आज्ञा से हसीनापुर को चले गए और वहां युधिष्ठिर से मिलकर उन्होंने विष्णु और अंधक वंश का सारा समाचार कर सुनाया मौसल पर्व समाप्त